देवी भागवत छठा स्कंध वृत्त के द्वारा देवताओं पर विजय राज कहते हैं राजन दृष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौसे पिटवाए गए शंख ध्वनि हुई यो उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की वह सेवकों से कह रहा था मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का आकंटक राज्य भोगूंगा यो घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी भारत आ रहा है यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी गिद्ध का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्तासुर तुरंत वहां आ पहुंचा देवताओं और, और अभिभाषा देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर की क्रोधाग्नि धधक उठी उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल दिया और का त्यों डटा रहा महाराज उस समय उसके हर्ष की सीमा नहीं रही इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ हाँ इंद्र मारे गए यो बार बार विलाप करते हुए वे चिल्ला उठे देवराज मुख में छिप गए वह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनता दीनतापूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे द्विजर आप हमारे परम गुरु हैं बताइए अब क्या करना चाहिए हम सभी देवता रक्षा अच्छा कर रहे थे फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है उनके न रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया अतः अब हम क्या कर सकते हैं विभो आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें बृहस्पति जी ने कहा देवताओं क्या किया जाए वृत्तासुर प्रबल शत्रु है इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है वे उसी में पड़े हुए हैं परंतु अभी वे जीवित हैं व्यास जी कहते हैं राजन देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जभाई का सृजन किया वृत्तासुर को जंभाई आई और उसका मुख खुल गया ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुँह फैला रहा इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए तभी से जगत में जंभाई की उत्पत्ति हुई देवराज बाहर निकल आए यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया देवताओं और धानवों का वह रोमांचकारी पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ उनकी पराजय देख कर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्धभूमि छोड़कर भाग चले तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे उसने श्रेष्ठ हाथी एरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया राजन अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथ में आ गई सर्वोत्तम उच्च सर्वाघोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया काम गौ पाविजात पुष्प अपसराए तथा जो कुछ भी रत्न है उन सब पर सुर का अधिकार हो गया अपने स्थान से, हुए सारे देवता की में बड़े से जीवन इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए वहां भगवान शंकर विराजमान थे उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भी कहने लगे देवदेव महादेव कृपा सिंधु महेश्वर हम मृत सुर से परास्त हो गए हैं भय से हमारा कलेजा काँप रहा है आप हमारी रक्षा करें कल्याणदाता भगवान शंभो उस बलि बलिदानव ने हमारा घर तक छीन लिया है अतः अब हमें क्या करना चाहिए इसे स्पष्ट इस बताने की कृपा कीजिए महेश्वर स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहाँ जाए प्रभो हमारे दुख का पार नहीं है अतः आप इससे उद्धार का उपाय बताइए प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान हम घोर कष्ट पा रहे हैं वरदान के प्रभाव से वृत्तासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें